महाभारत द्रोण द्रोणपर्व चत पंचाशत्तमोध्याय मृत्यु की घोर तपस्या ब्रह्मा जी के द्वारा उसे वर की प्राप्ति तथा नारद अकंपन संवाद का उपसंहार नारद उच वि दुखम बला आत्मेव प्रजापति वापिता पुनः नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर व अबला अपने भीतर ही उस दुख को दबाकर झुकाई हुई लता के समान विनम्र हो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोली मृत्यु कथम नारी इद्र से क्रूरम करम कुर्यां तदेव किम जानती मृत्यु ने कहा भक्ताओं में श्रेष्ठ प्रजापते आपने मुझे ऐसी नारी के रूप में क्यों उत्पन्न किया मैं जानबूझकर वही क्रूरता पूर्ण अहित कर कर्म कैसे करूं? विभेम्यहम अधर्माध्ये प्रथिद भगवन् प्रभो प्रियान पुत्रन्वयस्या भ्रातृन्तृवृत्र अपनी मे देव मृतेष्वेभ्यो विभेव्यम भगवान मैं पाप से डरती हूँ प्रभो मुझ पर प्रसन्न होइए जब मैं लोगों के प्यारे पुत्रों मित्रों भाइयों माताओं पिताओं तथा तो पतियों को मारने लगूंगी देव उस समय उनके संबंधी इन लोगों के मेरे द्वारा मारे जाने पर सदा मेरा अनिष्ट चिंतन करेंगे अतः मैं इन सब से बहुत डरती हूँ कृपणा नाम विरोधताम ये पतन तेभ्य भगवीता शरण तागता भगवान रोते हुए दीन दुखी प्राणियों के नेत्रों से जो की गिरती हैं उनसे भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आई हूँ यमशनम देव गच्छेयम न सुरोत्तम काये ने मूर्खोदग्र नखे न ए तदीक्षा हम काम तत्व लोक पितामह देव सूर्यश्रेष्ठ लोक पितामह में शरीर और मस्तक को झुकाकर हाथ जोड़कर कर, जोड़ कर भाव से आपकी शरणागत होकर केवल इसे अभिलाषा की पूर्ति चाहती हूँ कि मुझे यमराज के भवन में न जाना पड़े इच्छेम तत्प्रसादाध्य तपस्तप्त प्रजेस्वर प्रदसेम वरम देव भगवन प्रभो प्रजेश्वर मैं आपकी कृपा से तपस्या करना चाहती हूँ देव भगवन प्रभो आप मुझे यही वर प्रदान करें शुक्ता तत्र श्यामे धेनुकाश्रमोत्तम तपस्से तपस्तीब्रम तवैराधनेता आपके आज्ञा लेकर मैं उत्तम धेनुकाश्रम को चले जाऊंगी और वहां आपकी ही आराधना में तत्पर रहकर कठोर तपस्या करूंगी। नहीं सक्षाम देवे स प्राणान प्राण भृताम प्रियान हर तुम विलप मान अधर्मादिर देवेश्वर मैं रोते विलपते प्राणियों के प्यारे प्राणों का अपहरण नहीं कर सकूंगी आप इस अधर्म से मुझे बचावे ब्रह्मोवाच मृत्यो संकल्पिता से तव प्रजा संघार हे गच्छ गर्वास तव प्रजा माते विचार नाम ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यो प्रजा के संघार के लिए ही मेरे द्वारा संकल्प पूर्वक तेरी सृष्टि की गई है जा तू सारी प्रजा का संघार कर तेरे मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए भविताद ही नहीं तज्जा अन्य था भवेदनिंदिता लोके कुरुस्वचनम यह बात इसी प्रकार होने वाली है इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो लोक में निंदित ना हो मेरी आज्ञा का पालन कर नारद वाचर एवं मुक्ता भगवत प्रेता प्राजनि भगवन मुखे संघारे ना करो बुद्धिम प्रजा नाम हित काम जया नारद जी कहते राजन भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उन्हीं की ओर मुंह करके हाथ जोड़े खड़ी हुई वह नारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई परंतु उसने प्रजा के हित की कामना से संघार कार्य में मन नहीं लगाया तुष्टि तब प्रजेश्वरों के भी स्वामी भगवान ब्रह्मा चुप हो गए फिर वे भगवान प्रजापति तुरंत अपने आप ही प्रसन्नता को प्राप्त हुए शेव सोलोका सर्वान्वेक्ष लोकाश्वासन यथा पूर्व दृष्टापम देवेश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की ओर देखकर कर मुस्कुराए उन्होंने क्रोध सुन्य होकर देखा इसलिए वे सभी लोग पहले के समान भरे भरे हो गए निवृत्तिरो से तस्में पराजिते सा कन्यापे जगा समीपात मत उन अपराजित भगवान ब्रह्मा का रोष निवृत्त हो जाने पर वह कन्या भी उस परम बुद्धिमान देवेश्वर के निकट से अन्यत्र चली गई। प्रजा राजेंद्र मृत्यु अभ्यगात राजेंद्र उस समय प्रजा का संहार करने के विषय में कोई प्रतिज्ञा न करके मृत्यु वहां से हट गयी और ब्री उतावली के साथ धेनुकाश्रम में जा जापुचे सामं तिब्रमचार व्रतमुत्तम सा तदाशेक तस्थ पद्याश पंचचाब्दी कारुण्याजा तो विशेषिणी इंद्रियांद्रिया प्रिभ्य सन्निवर्त्य उसने वहां अत्यंत कठोर और उत्तम व्रत का पालन आरंभ किया उस समय वह दयावश प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से अपने इंद्रियों को प्रिय विषयों से हटाकर 21 पद्म वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रही तथा तत पादे न पुनर सप्तव तथ्योप्यान सटच सप्त कमच पार्थिव नरेश्वर तर पुनः अन्य इक्कीस पद्म वर्षों तक वह एक पैर से खड़ी होकर तपस्या करती रही ततः पदमायुतम तात मृगैस चचारा पुनर्ग्वा तथो नंदम पुण्या अपसुवर्ष सहस्रहरि सप्त चैक इसके बाद दस हजार वर्षों तक व मृगों के साथ विचरती रही फिर शीतल एवं निर्मल जल वाली पुण्यमयी नंदा नदी में जाकर उसके जल में उसने आठ हजार वर्ष व्यतीत किए धारियम नंदायालमशा सा कल्मशां क्रौशिकुण्या जगा महदिमय तयु तत्रवाजु चार निम पुन इस प्रकार नंदा नदी में नीमों के पालन पूर्वक रहकर वह निष्पाप हो गई तदनंतर व्रत नियमों से संपन्न हो मृत्यु पहले पुण्यमयी कौशिकी नदी के तट पर गई और वहाँ वायु तथा जल का आहार करती हुई पुनः कठोर नियमों का पालन करने लगी पंच गंगा कन्या वे तसके तब तो भी से से बहु भी कर से हम। उस पवित्र पंचगंगा में तथा वेत वन में बहुत से भिन्न भिन्न तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल कर दिया तथो गुषा गंगा महामेर च केवल तत्सौचास्मे वह निश्चेष्टा प्राणायाम परायण इसके बाद वह गंगा जी के तट और प्रमुख तीर्थ महामेरु के शिखर पर जाकर प्राणायाम में तत्पर हो प्रस्तर मूर्ति के भांति निश्चेष्ट भाव से बैठी रही पुनर्मतो मूर्चे मूर्ि ये वापुरायजन तत्रुष्ठे न सा तस्थ हो निखर व फिर हिमालय के शिखर पर जहाँ पहले देवताओं ने यज्ञ किया था वहाँ वह परम शुभलक्षणा कन्या एक निखर्भ वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़ी रही सत पुष्कर सत गोकर्ण नये मलये तथा अपाकर सत्व देहम नियमिर्माण संप्रिय तदनंतर पुष्कर गोकर्ण नयिषारण्य तथा मलयाचल चलके तीर्थों में रहकर मन को प्रिय लगने वाले नींबों द्वारा उसने अपने शरीर को अत्यंत छेड़ कर दिया अनन्य देवताने भक्ता तिताम तोमास धर्मत दूसरे किसी देवताओं में मन न लगाकर वह सदा पितामह ब्रह्मा में ही सुदृढ़ भाव रखती थी उस कन्या ने अपने धर्माचरण से पितामह को संतुष्ट कर लिया प्रभो ततना राजन प्रीत प्रीत मनासरा राजन तब लोकों की उत्पत्ति के कारण भूत अविनाशी ब्रह्मा उस समय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौम्य हृदय से प्रीति पूर्वक उससे बोली अत्यंतम से मृत्यु तपास चरसी तथो ब्रवीत पुनर्मृत्युभवंत पितामह मृत्यु तो किस लिए तो किस लिए इस प्रकार अत्यंत कठोर तपस्या कर रही है तब मृत्यु ने भगवान पितामह से फिर इस प्रकार कहा ना हन्याम प्रजा द स्वस्था स्वस्थाश्चाक्रोशती स्था एकक्षा सर्वे सह तत् हम प्रभो देव प्रभो सर्वेश्वर मैं आपसे यही वरम पाना चाहती हूँ कि मुझे रोती चिल्लाती हुई स्वस्थ प्रजाओं का वध न करना पड़े अधर्म भयभीतास्मी तथोहम तप आस्थिताीतायास्तो महाभाग प्रयक्षा भयम महाभाग मैं अधर्म के भय से बहुत डरती हूँ इसीलिए तपस्या में लगी हुई हूँ अविनाशी परमेश्वर मुझ भयभी अबला को अभय दान दीजिए भविष्य नाथ मैं एक निरपराध नारी हूँ और आपके सामने आर्थ भाव से याचना करती हूं आप मेरे आश्रयदाता हो तब भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा अधर्म संघरत्या इमा प्रजा मयाचोतम मृथा भद्रे भविता न कथन इन प्रजाओं का संहार करने से तुझे अधर्म नहीं होगा भद्रे मेरी कही हुई बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती तस्मा संघर कल्याणी प्रजा सर्वा चतुर्विधा धर्म सनातन से ताम सर्वथा इसलिए कल्याणी तू चार श्रेणियों में विभाजित समस्त प्राणियों का संघार कर सनातन धर्म तुझे सब प्रकार से पवित्र बनाए रखेगा लोकपाल जमशयाव्याधे हे अहम च विविधाव पुनर्दासम ते वरम यथा तमेह तो मुक्ता विरजा खातिश्य लोकपाल यम तथा नाना प्रकार की व्याधियां तेरी सहायता करेंगी मैं और संपूर्ण देवता तुझे पुनः वरदान देंगे जिससे तू पाप मुक्त हो अपने निर्मल स्वरूप से विख्यात होगी महाराज कृतांजलिरितं विभम सै मुक्ता महाराज उनके ऐसा कहने पर मृत्यु हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उस समय पुनः यह वचन भोली यद्य में तत्कर्तव्य न सीना प्रभु तबाज्ञा मृत प्रभो यदि इस प्रकार यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा मैंने श्रोधार्य कर ली है परंतु इसके विषय में मैं आपसे जो कुछ कहती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए लोभ क्रोध हो व्यसू मोह देश अशिषान्योन्यपरुषादेहम भिंद्यो पृथ्वीदा लोभ क्रोध असूया ईर्ष्याद्रोह मोह निर्लज्जता और एक दूसरे के प्रति कही हुई कठोर वाणी ये विभिन्न दोष ही देहधारियों की देह का भेदन करे ब्रह्मोवाच तथा भविष्यते मृत्यु साध संघर्भो प्रजा अधर्मस्ते न भविता मृत्यु ऐसा ही होगा तो उत्तम रीत से प्राणियों का संहार कर शुभे इससे तुझे पाप नहीं लगेगा और मैं भी तेरा अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा। करूँगा या नस्र बिंदु निकर प्राणिनाता न धर्मस्ते भविता बूंदे जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था प्राणियों के अपने ही शरीरों से उत्पन्न हुई व्याधियाँ बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेगी तुझे अधर्म की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए तू भय न कर ना धर्मस्ते भविता प्राण भई छय धर्मस, ही तुझे पाप नहीं लगेगा तो प्राणियों का धर्म और उस धर्म के सामने होगी अतः सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और धर्मानुकूल जीवन बिताने वाली धरित्री होकर इन समस्त जीवों के प्राणों का नियंत्रण कर सर्वे वै प्राणिना कामसो संतज्यम संघर्ष स्वेह जीवान्म धर्मस्व भविष्य नो मिथ्या वृत्ता मारे सत्य धर्म काम और क्रोध का परित्याग करके इस जगत के समस्त प्राणियों के प्राणों का संहार कर ऐसा करने से तुझे अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी मिथ्याचारी पुरुषों को तो उनका अधर्म ही मार डालेगा तेनात्मा पापय स्वात्मनात्म पापेत्मा मज्जय संत सत्या तस्मात्म रो सममप्यागतम तम संतान्त संघर्ष श्वेत जीवान तू तो धर्माचरण द्वारा स्वयं ही अपने आप को पवित्र कर असत्य का आश्रय लेने से प्राणी स्वयं अपने आप को पाप पंख में डुबो लेंगे इसलिए अपने मन में आए हुए काम और क्रोध का त्याग करके तू तो समस्त जीवों का संघार कर नारद उवाच सा मृत्यु संज्ञोपदेशा छापा भीता मृत्यब्रवीतत्म सामंत काले काम क्रोधो त्यज्यसक्ता नारद जी कहते हैं राजन वह मृत्यु नाम वाली नारी ब्रह्म जी के उस उपदेश से और विशेषतः उनके सांप के भय से भीत होकर उनसे बोली बहुत अच्छा आपके आज्ञा स्वीकार है वही मृत्यु अंतकाल आने पर काम और क्रोध का परित्याग करके अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है मृत्युत्वेशम व्याधिजैन जंतु सर्वेश प्राणि प्राया तस्माशोक माकृा निष्फलम तम यही प्राणियों की मृत्यु है इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है व्याधि नाम है रोग का जिससे प्राणी रुग्ण होता है उसका स्वास्थ्य भंग होता है आयु समाप्त होने पर सभी प्राणियों की मृत्यु इसी प्रकार होती है अतः राजन तुम व्यर्थ शोक न करो सर्वे देवा प्राणांते प्राणिप्राया ग्वा तथ एवं सर्वे प्राणिस्तत्र गृत्ता देव मृत्यज सिंह आयु के अंत में सारी इंद्रियां प्राणियों के साथ परलोक में जाकर स्थित हो जाती है और पुनः उनके साथ ही इस लोक में लौट आती है निपश्रेष्ठ इस प्रकार सभी प्राणी देवलोक में जाकर वहां देव स्वरूप में स्थित होते हैं तथा वे कर्म देवता मनुष्यों के भांति भोगों की समाप्ति होने पर पुनः इस लोक में लौट आते हैं वायुर्भीमो भीम नादो महोजा भेता देहान प्राण नाम सर्व गो कदाचिन प्राप्त हो त्युग्रोअत तेज हो विशिष्ट भयंकर शब्द करने वाला महान बलशाली भयानक प्राणवायु प्राणियों के शरीरों का ही भेदन करता है चेतन आत्मा का नहीं क्योंकि वह सर्वव्यापी उग्र प्रभावशाली और अनंत तेज से संपन्न है उसका कभी आवागमन नहीं होता सर्वे देवा मृत संज्ञा विशेषास्त्रे तनुजो नित्य रमियालोका राज सिंह संपूर्ण देवता भी मर्त्य मरण धर्म नाम से विभूषित है इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में जा पहुंचा है और नित्य रमणीय वीर लोकों में रहकर आनंद का अनुभव करता है त्यक्तुखम संगत पुण्यम क्रद्धे ऐसा मृत्युदेव से दृष्टा प्रजा प्राप्ति काले हरते यथाव स्वयं कृता पाण प्राण हरा प्रजा वह दुख का परित्याग करके पुण्य आत्मा परसों से झा मिला है प्राणियों के लिए यह मृत्यु भगवान की ही दी हुई है जो समय आने पर यथोचित रूप से प्रजाजनों का संघार करती है प्रजावर के प्राण लेने वाली इस मृत्यु को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही रचा है आत्मा वही प्राणी सर्वे नैतान मृत्यु दंडीन तस्मान नानु शोचंत धीरा मृत्यु ज्ञात निश्चय ब्रह्म सृष्ट इतम सृष्टि देव कृप्तम विदिव पुत्रानाचोक मातजस्व सब प्राणी अपने आप को मारते हैं मृत्यु हाथ में डंडा लेकर इनका वज नहीं करती है अतः धीर पुरुष मृत्यु को ब्रह्मा जी का रचा हुआ निश्चित विधान समझकर मरे हुए प्राणियों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि को ही मृत्यु के वशीभूत जानकर कर तो अपने पुत्र के मर जाने से प्राप्त होने वाले शोक का शीघ्र परित्याग कर दो दुवाच एक तत्व्यम नारदे वाचा राजा सखा नारदा कहते हैं नारद जी की कही हुई यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन अपने मित्र नारद से इस प्रकार बोले व्यपेत शोक प्रेतस्मे भगवंशी सत्यम सहासम तत्वस्तु कृता भगवान मुनिश्रेष्ठ आपके मुंह से यह इतिहास सुनकर मेरा शोक दूर हो गया मैं प्रसन्न और कितार्थ हो गया हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ तथोक्तोदार दस्ते ना ऋषिरो जगा आनंदनम शीघ्रम देवर सिर अमितात्मान राजा अकम्पन के इस प्रकार कहने पर ऋषियों में श्रेष्ठतम अमितात्मा देवर् नारद शीघ्र ही नंदन भन को चले गए पुण्यम स्यम स्वर्गम चयुष्यमेव सदा श्रवण श्रावण तथा जो इस इतिहास को सदा सुनता और सुनाता है उसके लिए यह पुण्य यश स्वर्ग धन तथा आयु प्रदान करने वाला है एतदर्थ पदम श्रुत्वा तदा राजा जुधिष्ठिर उस समय महारथी पराक्रमी राजा अकंपन इस उत्तम अर्थ को प्रकाशित करने वाले वृतांत को सुनकर तथा तो क्षत्रियम एवं सूरवीरों की परम गति के विषय में जानकर यथा समय स्वर्गलोक को प्राप्त हुए अभिमनुपरा प्रमुखेधनि यध्यमो महेश्वासो हत सोखोढ़े अशिना गधया शक्तिया दन सा महारथ विरजा सोम पुनः सुनस्त प्रलीय महाधनुधर अभिमन्युपुर जन्मे चंद्रमा का पुत्र था वह महारथी वीर सम्रांगण में समस्त धन के सामने शत्रुओं का वध करके खड्ग शक्ति गदा और धनुष द्वारा सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा गया है तथा दुख रहित हो पुनः चंद्रलोक में ही चला गया है तस्मा पराम धृतिम्प्रातृभिष पांडव अप्रमद सुसन शीघ्रपाक्रम अतः पाण्डुडंदन तुम भाइयों सहित उत्तम धैर्य धारण करके प्रमाद छोड़कर भली भांति कवच आदि से सुसज्जित हो पुनः शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ इति श्री महाभारते द्रोण पर्वि अभिम्यो बध पर्वणी मृत्यु प्रजापति संवाद चतुपंचाशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में मृत्यु प्रजाप्रति संवाद विषयक चौवनवा अध्याय पूरा हुआ